सिद्ध कही गई इसके पर शंका हुई जीवात्मा और ब्रह्म एक कैसे ब्रह्म तो साखी चेता केवल निर्गुण निर्गुण एक और जीव में तो ज्ञान मानना पड़ेगा ज्ञान ज्ञानाधिकरण तो आत्मा का लक्षण है तार्कि बताते ज्ञानाधिकरण आत्मा ज्ञान रहन से ही तो आत्मा को चेतन करते नहीं तो घटे जैसे अनात्मा हो जाएगा घट में ज्ञान नहीं रहता है आत्मा में ज्ञान होता है तार्किक लोग कहते ज्ञान आत्मा एक नहीं है वेदांती तो कहेंगे आत्मा ब्रह्म और ज्ञान एक है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म न्याय वैशेषिक मत में आत्मा है द्रव्य उसमें ज्ञान रूप गुण उत्पन्न होता है समवाय संबंध से उत्पन्न होता है जैसे तंत्र में पट समवाय सम रहता है घट में घट रूप घट का गुण समवाय रहता है घट में घटत्व तो, पट में पटत्व तो, मनुष्य में मनुष्यत्व ये सब समवाय से रहते हैं इसी प्रकार आत्मा में ज्ञान समवाय समझ से रहेगा सब गुण द्रव्य में जिससे गुण जो द्रव्य में रहता है उत्पन्न होता है वो तो समवाय समा समय समझ से उत्पन्न होता है आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है समवाय संबंध से वेदांत कहते आत्मा ही ज्ञान नया मतों के अनुसार आत्मा जड़ है चेतन नहीं है चैतन्य है ज्ञान चैतन्य होने पर आत्मा को चेतन कहते है जब ज्ञान बुद्धि की उत्पत्ति होगी तो आत्मा में चैतन्य उत्पन्न होने पर चेतन कहा जाएगा नहीं तो जड़ है आत्मा जड़ कहते ज्ञान को चैतन्य कहते हैं बुद्धि ज्ञान पर्यावाचक है जब ज्ञान की उत्पत्ति होती चैतन्य उत्पत्ति हुई तो चैतन्य वाला होने से आत्मा को चेतन कह देते है नहीं तो बुद्धि नहीं तो काल में बुद्धि नहीं है ज्ञान नहीं मानते तो आत्मा जड़ है ऐसा कहते इसलिए कहा यहाँ ज्ञान वस्तुतः तो वेदांत कहते स्वरूपम ज्ञानम ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप ही है न गुण ज्ञान नाम का को कोई गुण आत्मा में ऐसा नहीं है यदि गुण से आत यदि ज्ञान को गुण मानेंगे तो ज्ञान के द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है या नहीं होता है ज्ञान का विषय आत्मा है अथवा नहीं न्याय के लोग तो मानते ज्ञान का विषय आत्मा होता है मैं जानता हूँ आत्मा विषय का ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है कहते तो यदि गुण मानेंगे ज्ञान यदि आत्मा को विषय करे आत्मा विषय का ज्ञान मानेगी ज्ञान का जो विषय होता है वो जड़ो होता है अनात्मा होता है तो आत्मा चेतना नहीं होगा अनात्मा जड़ो हो जाएगा अनात्मा तुमसे आता लोग कहते इसलिए तो हम आत्मा को जड़ा मानते हैं अभी आप लोग भी आत्मा को जड़ो मान लो ज्ञान का विषय हो तो आत्मा हो जाएगा अनात्मा जड़ा हो जाएगा ठीक जड़ है अनात्मा नहीं आत्मा तो है किन्दु जड़ कहते हैं तो वेदांत कहते जितने ज्ञान का विषय है ज्ञान द्रिक उसका विषय होता है ज्ञ पदार्थ से जड़ है अनात्मा है आत्मा यदि ज्ञाय हो जाएगा जड़ हो जाएगा तो चेतन कुछ नहीं रहेगा वो कहते ज्ञान चेतन है चैतन्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है नाश होता है ज्ञान नष्ट हो गया तो चेतन नहीं रहेगा इसलिए ज्ञान का विषय यदि आत्मा होगा आत्मा में जड़तव अनात्मत्व तो की आपत्ति है ये दोष परिहार करने के लिए कहें चलो हम मानेंगे ज्ञान का विषय नहीं आत्मा ज्ञान घटपट आदि को तो विषय करेगा आत्मा विषय नहीं करेगा तो फिर आत्मा विषय का ज्ञान यदि नहीं मानेंगे आत्मा की सिद्धि कैसे होगी वेदांति तो कहते आत्मा स्वयं प्रकाश है चिद रूप स्वयं प्रकाश माने है उसके प्रकाश के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है किंतु आप दा आत्मा को स्वयं प्रकाश प्रकाश मान नहीं मानते हो यदि ज्ञान का विषय नहीं होगा आत्मा तो इसे आत्मा है क्या प्रमाण है असत हो जाएगा जैसे ससे विषाण बंध्यापुत्र ससे ज्ञान का विषय होता है बंध्यापुत्र ज्ञान का विषय होगा नहीं होते तो असत है तुच्छ है इसी प्रकार यदि आत्मा ज्ञान का विषय नहीं होगा तो सबसे विषाणु बंध्या पुत्र जैसे कोई आत्मा आत्मा कहते बौद्ध लोग कहेंगे ठीक है हम तो वही कहते आत्मा नाम कोई वस्तु है नहीं चार बया लोग कहेंगे आत्मा क्या है पृथ्वी जड़ तेज भाव से शरीर बन गया जैसे फल पुष्प चढ़ा करके मदिरा बनाते हैं फल पुष्प रह गया सड़ गया उसे मदिरा शक्ति आ गई है तो फल पुष्प आदि इसी प्रकार ये शरीर में पृथ्वी जल तेज व्याचार्य बूथ भौतिक पदार्थ मिल गया इसमें एक शक्ति आ गई चेतन जैसे लगता है आत्मा ना को कोई वस्तु नहीं है तो उन, वो जीत लेंगे उनकी जी जय हो जाएगी चार वाक बौद्ध लोग आत्मा नहीं मानते असत तो कहेंगे ये दोनों आपत्ति है अनात्मा हो जाएगा यदि गुणों ज्ञान का विषय मानेंगे आत्मा को आत्मा यदि ज्ञान का विषय नहीं होगा तो असत तो हो जाएगा तो इसका उत्तर देते हैं यदि इसलिए क्या होगा आत्मा में जो ज्ञान है वह गुण नहीं गुण मानेगा तो आपत्ति आत्मा में जो ज्ञान यदि गुण होगा तो ज्ञान का विषय आत्मा होगा तो अनात्मा हो जाएगा विषय नहीं होगा तो असत हो जाएगा ये दोनों दोष परिहार करने के लिए ज्ञान को गुण नहीं माना आत्मा का स्वरूप है ज्ञान को जो गुण मानते हैं उनको पूछना चाहिए चैतन्य ने आत्मा विषय कहते ज्ञान रूप चैतन्य के द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है या नहीं होता है ये पूछो यदि कहेंगे ग्रहण होता है दोनों तरफ दो से उभ था अभी दूषण कब अनात्मत्व अनात्म तो का आपत्ति कब है आत्मा नियत ज्ञान का विषय होगा तो अनात्म हो जाएगा आत्मनोवेद्य अनात्मत्व घटाधिपत तो हो जाएगा घट जैसे अनात्मा आत्मा भी जड़ हो जाएगा अवैधत्व यदि ज्ञान का विद्या विषय नहीं होगा आत्मा तो असत असत हो जाएगा तुच्च सी अनुबत खरगोश का सिंह जैसा असतुच्छ ऐसे ही तो ऐसे हो जाएगा यहाँ तो हो गया था ना यदि आत्मन स्व समवित ज्ञान विषयत्मुचित तदा ज्ञाय मानव न आत्मा असत्व से आत आत्म स्वसमय तो ज्ञान आचयित आत्मा आत्मा में समवाय समय से उत्पन्न होता है ज्ञान उसी ज्ञान का यदि आत्मा विषय नहीं होगा अविषय होगा तो तदा अज्ञा मानत्व न आत्मा ज्ञान का विषय हुआ नहीं होने से क्या आत्मा को क्या कहेंगे ज्ञा या अज्ञाय तदा अज्ञा तो आत्मा अज्ञायमान हुआ जो ज्ञान का विषय नहीं होता है वो है करके कैसे निश्चय होगा बंध्या पुत्र कभी भी किसने दिखा नहीं असत आत्मा भी ससत हो जाएगा क्योंकि ज्ञा ज्ञायमान नहीं होता अज्ञायमान क्योंकि लक्षण प्रमाण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि लक्षण करो प्रमाण हो तो वस्तु सिद्धि होगी जिसका ज्ञान होता नहीं कोई प्रमाण वस्तु तो कैसे वस्तु की सिद्धि कैसे होगी नहीं प्रमाण तो अज्ञाय मानम सस विषाणित के अनुचित प्रमाण से सस का ग्रहण होता है नहीं किसी देश से सस का ग्रहण होगा प्रमाण से ग्रहण नहीं होता है भ्रांति कोई अज्ञा मानम ससान अस्तित के अनुचित न प्रतिपद्ध कोई नहीं कहता सस्य है बंध्या पुत्र है यदि एक तोश परिजीव सया तैयम तुम आत्मा असत हो जाएगा यदि अज्ञाय हो ये दोष परिहार करने के लिए आत्मा को ज्ञा मान मानो आत्मा ज्ञान का विषय दोष परिचित परिहार करने की इच्छा तस लिया तो से तस्य तस्मान उच्च तस्य कस्य आत्मा ज्ञा ज्ञान का विषय आत्मा को यदि ज्ञान का विषय मानेंगे तो घट जैसे अनात्मा जैसे अनात्मा हो जाए घट आदिवत अनात्मत्तम आत्मा में जड़व आप क्योंकि ज्ञान विशेष ना तो नहीं बात जितने ज्ञान क्या विशेष उज्जड़ है एक मीमाषा में प्रभाकर है मीमा से तो कुमार्य भट्ट है सूत्रकार कौन है मीमाशा का जयमिनी महर्षि उसके ऊपर भाष्यकार है सावर स्वामी उसके ऊपर वार्तिक है क्या कुमार्य भट्ट ने और कुमार्य भट्ट के शिष्य है प्रभाकर उनका कुछ कुछ मत में भेद है प्रभाकर को गुरु शब्द से कहते गुरु मत कहते गुरु मत प्रभाकर मत को ऐसे कब किमत नदी कहते हैं कुमार्य भट्ट शास्त्र ग्रंथ तो देखते हैं विचार करते समय कहीं मिली पूर्वम तो नोक्तम अधुना भी नोक्तम अतो द्विरुप्तम तो इनका संशय हो गया पूर्वम तो न पहले तो नहीं कहा गया अभी भी नहीं कहा गया ऐसे द्रुप दो बार कैसे हो गया दो बार नहीं कहेंगे तो दिवक्ति हो जाएगी दो बार कहेंगे तो दिवक्ति होती पुनरवृत्ति होगी या दो बार नहीं कहे तो दिवक्ति होगी दो बार कहें पूर्वम तो नोक्तम अभुना पी अतो द्रुक्तम वो बड़ा चिंतना करने लगे बड़े बड़े विद्वान को कभी कभी छोटी छोटी चीज में संशय हो जाता है एक बार सत्यय क्ष प्रत्यय क्या सूत्र शाला एक सल ही को बता कहते है वो कैसे हुआ बड़े ढूंढने लगे व्याकरण <laughs> सिद्धांत कौन पढ़ाने वाले सत्य की कैसे हुआ बड़ा पड़ा दो तीन दिन की बात तो पता चला <laughs> स में ककार वो कीत कित कैसे होगा कीत करने वाला सूत्र ढूंढा कहा मिलेगा ऐसे प्रकार उनको हो गया पूर्वंतु उत्तम अभुना भी रुकता पहले नहीं कहा था अभी भी नहीं कहा तो धीरू तक कैसे हो गया प्रभाकर देखा प्रभाकर थोड़ा बुद्धिमान था और पढ़ाते समय हमेशा ही विपरीत कहता था जैसे जैसे कहेंगे उसका अन्य प्रकार वो कहता था तो फिर सब लोग को कहते थे ये प्रभाकर इतने विवाद झगड़ा करता हमेशा तो गुरुजी उसको इतने प्रेम करते है वो हमेशा ही विपद कहता है तो फिर परीक्षा करने के लिए कभी कहे गुरुजी ने पत्नी को बताया वो आने पर बोलो मर गए कुमार तो सोलो दुखी और रोने लगे फिर अभी विचार हुआ कैसे इसका संस्कार कर्म इनका करेंगे कैसे करना है और बहुत को भटना है तो भट को प्रभाकर से पूछा गया तो आप तो हमेशा ही विपरीत कहते तो अभी यहाँ संस्कार गुरुजी जैसे कहते थे ऐसे करेंगे या आप जैसे बताते इसे करना है प्रभाकर बोला गुरु जी जैसे कहते इसे करना है मैं तो इसे ही बोलता था आ, मेरा वो ठीक नहीं सिर्फ ठीक तो गुरु जी ही है तो गुरुजी जी तो मर गए थे क्या <laughs> देख रहे थे सबको देखाने प्रभाकर हमको मानता है या अपने मत में तो गुरु ने कहा जितम जीतम, जीतम <laughs> हमने जीत गया ऐसे बोलते प्रभाकर कहा मृत आजीत मर के जीत गए ऐसा नहीं तो प्रभाकर देखा गुरु आज क्या अटके गए क्या देखते सोचते रहते लेखते कुछ करते थे आज ऐसे बैठे गये लेखन चलती नहीं तो गुरुजी कहेंगे कुछ नदी आदि कहे तो ये जाकर देखा क्या पूर्व तू न उत्तम अधुना प्रभा के लिखता है पूर्व तू उक्तम व्याकरण थोड़ा पढ़ने पर तो पता चलता है ना पूर्व तू उक्तम अधुना अपिना उक्तम उक्त पूर्व तू न उत्तम न उत्तम नहीं कहा गया अधुना अभी भी नहीं कहा गया अर्थ निकलता है। ये क्या निकल दिया पूर्वम तुना उक्तम। पहले तू शब्द से कहा गया था तुना क्या था तू शब्द से तू का तुना तू शब्द से पहले तू शब्द से कहा गया था अपि अभुना अपि शब्द से कहा गया जिसको पहले तू शब्द से कहा था अभी उसको अपि शब्द से कहते एक बार तू शब्द से कहा और एक बार अपी शब्द से कहा तो द्रुद हो गया ना नहीं अब तो हो गया तो आकर देखे कुछ देखे अरे ये तो प्रतिशत हो गया पूर्वम तुना उनको नहीं समझ आया तो पूर्वम तो नोत्तम पहले नहीं कहा गया अभी भी नहीं कहा गया तो द्रुति कैसे होगी दो बार नहीं कहे तो द्रुति कैसे होगी असमाधान नहीं हो पाया ये कहता है पूर्वम तुना उत्तम और दो न अपि कर दिया और खुश हो गए किसने किया उसको क्या ये तो गुरु है ऐसे कहते हैं गुरु मत करे के शास्त्र में प्रसिद्ध है प्रभाकर गुरु कहते हैं सर्वत्र सर्वत भ्रांति ज्ञान वो भ्रम ज्ञान नहीं मानता है प्रभाकर रजू में सर्व ज्ञान हो गया इसको आप लोग भ्रांति कहेंगे भ्रम ज्ञान है ना वो कहता है भ्रम ज्ञान नहीं है वहां तो सामने रज्जु दिखते इदम तो इदम ज्ञान होता है वो ज्ञान भ्रम है क्या इदम ज्ञान भ्रम है क्या और सर्प का स्मरण हो रहा है सर्प का क्या है उधर तो स्मरण भांति है क्या स्मरण भी ठीक है पहले दिखाता है अब स्मरण हो रहा है और इधम सामने देख रहा है तो उसको पूछते सर्प इधम रजतम ये रजत का सर्प का स्मरण है सामने क्यों जाता है दौड़ता है रजतक उठाने के लिए रजत का स्मरण करता है तो पहले हटमें देखाता है घर में दिखाता है रजतक दुकान में देखाता ऐसा स्मरण होना चाहिए आगे दौड़ता है उठाने के लिए नहीं रजत भ्राह्मण पर आगे दौड़ता है या दुकान जाता है आगे दौड़ता क्यों यदि स्मरण हुआ आगे क्यों दौड़ेगा जब आप स्मरण करते हो किसका वो आगे उठाने के लिए जाते हो उसको नहीं होता है भोजन करते बैठे सामने भोजन आया नहीं लड्डू का स्मरण किया वो खाने लग गए ऐसा होता है स्मरण करके प्रवृति होती नहीं होती तो रजत आगे दौड़ता है रजत उठाने के लिए सर्प में भागता है यदि स्मरण किया तो आगे ज्यादा वहां पकड़ता भागता क्यों तो वो क्या कहता है ज्ञान दो अलग अलग है दो ज्ञान अलग है दोनों ज्ञान का भेद है भेद का ग्रहण नहीं हुआ दोनों ज्ञान का भेद है नहीं एक प्रत्यक्ष एक स्मरण प्रत्यक्ष स्मरण दोनों का भेद है भेद का ज्ञान नहीं हुआ अभैद ज्ञान नहीं मैंने मानेगा अभैध ज्ञान तो हो तो ब्रह्म हो जाएगा दोनों का अभेद है क्या इदम और स्मरण एक प्रत्यक्ष ज्ञान और एक स्मरण ज्ञान दोनों एक है क्या दोनों का अभेद है इसे अभेद ज्ञान नहीं मैंने मानेगा अभैद ज्ञान कहेगा तो ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा तो फिर क्या भेद का अग्रहण वेद का ज्ञान नहीं हुआ किसमें प्रत्यक्ष और स्मरण दोनों ज्ञान में भेद है उसका ग्रहण नहीं हुआ विषय भी प्रत्यक्ष विषय है सामने स्मरण का विषय रज्जत हटस्त हट है विषय का भी भेद है वेद का अग्रहण वेद का ज्ञान नहीं हुआ भ्रम ज्ञान नहीं हुआ वेद का ज्ञान नहीं हुआ वेद का ज्ञान नहीं हो तो उसको भ्रम ज्ञान कहेंगे मेरे हाथ में क्या है आपको ज्ञान नहीं तो इसका ब्रम ज्ञान कहा जाएगा ज्ञान नहीं है किन्तु ज्ञान नहीं कहते हाँ इसको यदि कोई फल कह दिया फल मान लिया तो ब्रह्म ज्ञान और क्या है देखा नहीं तो उसको ब्रह्म ज्ञान कोई दे दोनों ज्ञान का भेद है दोनों विषय का भेद है उसका अग्रहण होने से भेद ग्रहण नहीं होने से सामने दौड़ता उठाने के लिए विषय अलग है इदम ज्ञान का विषय सामने स्मरण का विषय हटम में दोनों का भेद है भेद के ज्ञान नहीं होने से आगे दौड़ता उठाने के लिए भेद अग्रहण इसी प्रकार मानता है तो वो कहता है आत्मा को कहता है जड़ ज्ञान होता है स्वयं प्रकाश जब ज्ञान होता है तार्कि लोग तो अयम घट ज्ञान हुआ घट ज्ञान होने के बाद एक कहते अनुभव अनुव्यवसाय ज्ञान अयम घट ये पुष्प है दिखता है सबको इदम पुष्पम ये ज्ञान हुआ इसको कहते व्यवसाय पुष्प का आप लोग देख रहे हो ये अभी क्या ज्ञान है पुष्पम हम पश्यामी पुष्प ज्ञान वा हम ये ज्ञान दूसरा हो गया इदम पुष्पम ये ज्ञान हो गया व्यवसाय पुष्पम पश्यामी पुष्प ज्ञान बम ये ज्ञान हो गया अनु व्यवसाय व्यवसाय निश्चय उसके पीछे जो निश्चय होता है उसको कहते अनु व्यवसाय व्यवसाय ज्ञान पुष्प का ज्ञान को कहते व्यवसाय ज्ञान पुष्प ज्ञान के ज्ञान को कहेंगे अनु अनुव्यवसाय पुष्प का ज्ञान इसका विषय क्या होगा पुष्प पुष्प ज्ञान को ग्रहण करने वाले अनुव्यवसाय ज्ञान इसका विषय क्या होगा पुष्प ज्ञान पुष्प ज्ञान पुष्प भी विषय ये अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय पुष्प ज्ञान तो दो ज्ञान कहते हैं प्रभाकर कहता है अयम घट ज्ञान जब होता है एक ज्ञान स्वयं प्रकाशवन से ज्ञान का भान हुआ ज्ञान का विषय घट का भी भान हो जाएगा ज्ञान का आश्रय आत्मा है उसका भी भान हो जाता है अलग आत्मा ज्ञान सबको ग्रहण करने के लिए अलग ज्ञान मानना जरूरत नहीं त्रिपुटी तो को ग्रहण करता है ज्ञान ज्ञान का विषय घट घट का प्रकाश हुआ ज्ञान स्वयं प्रकाश है और ज्ञान का आश्रय आत्मा भी प्रकाशित तो हो जाता है अयम घट घटम हम पश्च्यामी एक साथ ज्ञान प्रभाकर मानता है अलग अलग नहीं अयम घट घटम हम पश्मी घट का प्रकाश ज्ञान का भी स्वयं प्रकाश उनसे और ज्ञान का आश्रय आत्मा ज्ञान मान हो जाता है ये शंका करता है नन आत्माशित ज्ञान है न आत्मा आश्रयत्व ने भाती आत्मा में आशित ज्ञान ज्ञान कहाँ आश्रित है आत्मा आत्माशित कौन हुआ आत्मा आत्माशित ज्ञान के द्वारा आत्मा भासते आत्मा भान होता है किस रूप से आश्रयत्व किस किसका से ज्ञान, ज्ञान के आश्रय ज्ञान के आश्रय रूप से आत्मा का भान हो जाता है न विषयत्व भान होना अलग आश्रय तेन भान होना अलग विषय तेन भान होगा तो अनात्मा जड़ हो जाएगा आश्रय भान होगा तो जड़ नहीं होगा विषय तेन भान होने पर जड़ दीप का प्रकाश वहां है विषय घट वो तो अप्रकाश है किंतु दीप का जो आश्रय वहा गर्मी लगेगा या नहीं लगेगा जहाँ दीप है प्रज्वल सिका है उसका आश्रय गर्मी है ना नहीं घट में ज्ञान का विषय घट तो है ज्ञान का जो आश्रय आत्मा है वह अनात्मा क्यों होगा न विषय तो न आत्मा विषयत्व नहीं होता है जिससे घट आधिभत अनात्म तुलसिया घट जैसे अनात्मा आत्मा अनात्मा हो जाएगा यदि विषयत्व ज्ञान हो हम आत्मा को आत्मा का भान विषयत्व नहीं मानते कैसे मानते आश्रयत्व आश्रयत्व मानने से त्मा अनात्मा जड़ नहीं है ये प्रभाकरी की तरफ से संकान पर सिद्धांतिका न ज्ञान स्वयं प्रकाश है ये प्रभाकरी मानता है वेदांति मानते है किन्दु ज्ञान से भिन्न जितने हे ज्ञान अतिरिक्त जितने उनका प्रकाश है ज्ञान का दिन होता है ज्ञान भिन्न घटपटादि हो कोई भी हो वो ज्ञानाधीन प्रकाश ज्ञानाधीन प्रकाश हो ज्ञानाधीनम प्रकाश्य ज्ञान से भिन्न जितने पदार्थ है उनका प्रकाश होगा ज्ञान के अधीन ज्ञान व्यतिरिक्त से ज्ञानाधीन प्रकाश्य ज्ञानाधीन प्रकाश कौन होगा ज्ञान व्यतिरिक्त ज्ञान से भिन्न होगा ज्ञानाधीन प्रकाश बहुबी समाज से ज्ञानाधीनम प्रकाश हो यका ज्ञान के अधीन किसका प्रकाश ज्ञान के अधीन होता है ज्ञान व्यतीत तो जितने ज्ञान का प्रकाश ज्ञान के अधीन नहीं ज्ञान के प्रकाश स्वयं प्रकाश माने ज्ञान से व्यतीत घट जितने सब का प्रकाश ज्ञान का अधीन होता है और ज्ञान के अधीन जिसका प्रकाश होगा वो ज्ञान का विषय होगा जिसका प्रकाश ज्ञान के अधीन होगा वह ज्ञान का विषय होगा यह नियम है ज्ञानाधीन प्रकाश ज्ञान भिन्नस्य ज्ञान विषयत्व नियम ज्ञान का विषय होगा आत्मा का यदि ज्ञान से प्रकाश होगा आत्मानोपी ज्ञानाधीन प्रकाश से विषयता आवश्यक हो तो है नदि आत्मा का प्रकाश ज्ञान के अधीन मानेंगे तो आत्मा विषयत्व तो ज्ञान अवश्य ही मानना पड़ेगा क्योंकि जितने ज्ञान से भिन्न सबका प्रकाश होता है ज्ञान के अधीन जब आत्मा को ज्ञान से भिन्न मानेंगे तो आत्मा का प्रकाश ज्ञान का भिन्न होगा और ज्ञान का विषय हो जाएगा आत्मा जब विषय मान लेंगे आत्मा को ज्ञान का विषय हो गया तो जड़ो हो जाएगा अनात्मा तो दोषता आत्मा दो में अनात्मा तो दोष तदवस्था ये जैसे दोषता ऐसे ही दोष रहेगा जड़ो हो जाएगा न चाहे ज्ञानाश्रतम आत्म के प्रयोजक हम नए आत्मा होने लिए ज्ञानश्रयत्व ज्ञानाधिकरण आत्मा ज्ञान का आश्रय अनात्मा कैसे होगा ज्ञानाश्रयत्वाद आत्मत्व सिद्धांत कहते हैं आत्मा होने के लिए तो होना कोई जरूरी नहीं ज्ञानस ज्ञान ज्ञानाश्रय आत्मत्व मानने का पीछे ज्ञानत्वाद आत्मत्वम आत्मत्व का प्रयोजक ज्ञान आश्रयत्व तो को ही मानता है वेदांत मानते है ज्ञानत्व किस में लाघव ज्ञानत्व मानने से लाघव या ज्ञानश्रयत्व मानना लाघव है ज्ञानत्व है ज्ञानश्रय तो और बड़ा है तो लाघवाद ज्ञानत्व तो से तत्प्रयोजकवाद आत्मत्व के लिए प्रयोजक ज्ञानश्रयत्व तो नहीं ज्ञानश्रय तो होगा तो आत्मत्व तो होगा ये बात नहीं ज्ञान है तो आत्मा ज्ञानत्व से प्रयोजकवाद अर्थात आत्मा ही ज्ञान है ज्ञान ही आत्मा है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान सर्वे तत्यम स आत्मा तत्व सी वही ब्रह्म सत्य है वही ज्ञान है वही आत्मा है तो अहम जाना ऐसे ज्ञान होता हम जाना क्या तो ज्ञानवान बन पुष्पम पश्यामी पुष्प ज्ञानवान बन हम ऐसा मालूम होता आपको पुष्प ज्ञानवान बन हम पुष्प ज्ञानवान बन का इनसे अहम आत्मा में पुष्प का ज्ञान है तो पुष्प ज्ञान का आशय जैसे पट है पुष्प काशय ऐसा आता आत्मा ज्ञान का से ऐसा मालूम होता है प्रतीत होती है हम जाना मैं जानता हूं अर्थात मैं ज्ञान वाला हूं ये जो प्रतीत होती है वस्तु आत्मा में नहीं है ज्ञान है अंतकरण का परिणाम वृत्ति है ज्ञान क्या है अंतकरण की वृत्ति वो तो कहा रहेगी अंतकर्ण में अहंकार तो वृत्ति का से अहकार ज्ञान का आश्रय अहंकार है अहंकार आश्रय वृत्ति विषय तो अहम जाना में से जो प्रतीत होती है शुद्ध ज्ञान को लेकर के नहीं है अहंकार में जो आश्रित वृत्ति है अहंकार आश्रय अहंकार में स्थित जो वृत्ति है अंतकर्ण को अहंकार कहते है कही मन कई बुद्धि कह देते है कि अंतकर्ण है मन बुद्धि चित्त अहंकार अहंकार है अंतकर्ण में अंतकर आश्रित जो वृत्ति वो वृत्यु को विचय करती प्रतीत हम जाना ज्ञान शब्द से किसको लेते हैं वृत्ति ज्ञान को वृत्ति कहा है अंत करण में अहंकार में न ज्ञानम नष्टम ज्ञान उत्पन्न प्रतीत्या घट ज्ञान हमेशा रहता है ये पुष्प को पुष्प ज्ञान है हाँ इसके पहले पुष्प ज्ञान था अभी पुष्प ज्ञान है ज्ञान रहा है नष्ट हो गया है ज्ञान है नष्ट हो गया ज्ञान के अभी पुष्प ज्ञान हुआ ज्ञान की उत्पत्ति हुई ना नहीं तो ज्ञान की उत्पत्ति होती ज्ञान का नष्ट होता है जो संस्कारोहन से स्मरण करते हुए अनुभव ज्ञान रहता है जो देखते समय जो अनुभव होता है अब देखना बंद गया तो उसका अनुभव होता है नहीं ज्ञान नष्ट होता है तो ज्ञान उत्पन्न हुआ ज्ञान नष्ट हुआ यह अनुभव होता है ज्ञान उत्पन्न ज्ञान नष्टम उत्पत्ति नाश का अनुभव होता है तसे जन्मादिमत ज्ञान की उत्पत्ति है जन्म ज्ञान की क्या जन्म है नाश है से आत्मा तो अनुपन्न आत्मा कैसे होगा आत्मा तो नित्य है जिसकी उत्पत्ति नाश व आत्मा कैसे होगा ये नवाच्यम ये जो ज्ञानम नष्टम ज्ञानम उत्पन्न प्रतीत होती है कौन ज्ञान उत्पन्न होता नष्ट होता है वृत्ति ज्ञान स्वरूप ज्ञान की उत्पत्ति है नाश होता है तस्वीर वृत्ति विषय कत्व ती प्रतित्या उत्पत्ति नाश विषय कुछ जो प्रतीति है किसको विषय करती वृत्ति ज्ञान को वृत्ति ज्ञान की उत्पत्ति होगी नाश हाँ वृत्ति ज्ञान की उत्पत्ति नाश तस्माद आत्मनो न ज्ञानं गुण इसलिए आत्म ज्ञान आत्मा का गुण नहीं है ज्ञान पर क्या है किन्तु स्वरूप कश्य स्वरूपम आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान है गुण नहीं है ये ब्रह्म सूत्र में के सूत्र है अतएव अतय बादरायण अतएव अतये आत्मनो ज्ञान रूपत्म सूत्र एम बबू सूत्र बनाया ज्ञो अतय ज्ञ ज्ञान रूप आत्मा जो आत्मा वही ज्ञ है ज्ञान स्वरूप है इसकी सूत्र का अर्थ विद्यारण्य गुरुवीर अधिकरण रत्न दर्शित ब्रह्म सूत्र में प्रत्येक अधिकरण में एक एक अधिकरण रत्न माला विद्यान स्वामी ने बनाया विद्या भारतीय तीर्थ शंकरानंद ने भारतीय तीर्थ तो उसमें ये दिया अधिकरण श्लोके अचिद्रूपोथ चिद्रूपो जीवो चिद्रूप चिदाभावा चिदभा सत्या जागृत चीन मनसा कृतार विचार हुआ आत्मा चिद रूप है अथवा अचित रूप है अचिद रूप अथवा चिद रूप जीव जीव आत्मा अचिद रूप जड़ है अथवा चिद रूप चेतन है, है। यह संशय हुआ पूर्व पीछे का अचित रूप है जड़ है आत्मा अचिद रूप क्योंकि सरस्वती आदु चिद प्रलयूा में ज्ञान ही नहीं चेतन है नहीं चीज मुच्छामे प्रलयन नहीं है इसलिए जड़ मानना चाहिए और यदि जड़ है तो जागृत काल में कहा से चेतन आया जागृत चिन्ह मनुषा कृता मनुष्य ही जागृत चैतन्य होता है जागृत काल में मनुष्य ज्ञान उत्पन्न हो गया वो ज्ञान के संबंध से चेतन कहते हैं जड़ हे आत्मा ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा पूर्व पक्ष प्राप्त सिद्धांत मह सिद्धांत ब्रह्म चिद्रूप चित्त सप्त न लोप्यते द्वैता दृष्टिद्वैत लोपान न ही दृष्टुरी ब्रह्मदिदूप जीवत ब्रह्म अने जीवनात्मन अश नूपे व्याकवाणी तत्मस अहम बहुत श्रुति जीवत ब्रह्म ब्रह्म से अभिनव से ही चिद्रूपे ब्रह्मचेतने सत्य ज्ञानमत ब्रह्म उससे अभिनव जीवन चिद रूप है और सुश्रुत में जड़ा हो जाता है नष्ट होता ही बात नहीं सुस्रत न लुप्यते सुश्रुत में चिद रूप चेतन का लोप नहीं होता है दो ज्ञान एक सामान्य ज्ञान एक विशेष ज्ञान जागृत अवस्था में सप्न अवस्था में विशेष ज्ञान होता है घटपट आदि का ज्ञान रूप का ज्ञान सपन जागृत में दोनों का होता है सुश्रुत नहीं होता है विशेष ज्ञान की निवृत्ति हो जाती विशेष ज्ञान का अभाव किन्तु जो सामान्य चिद्रूप ज्ञान नित्य ज्ञान वो निरंतर जागर सपन सुश्रुति में यदि नित्य ज्ञान नहीं रहे सुरश्रुति का साक्षी यदि कोई चेतना नहीं रहे फिर सुश्रुति में क्या प्रमाण है यदि सुश्रुति में चेतना कोई आप नहीं रहे जड़ा हो गया उठने के बाद कैसे कहें सुखम अहम अस्वापम न किंचित अभी कुछ पता नहीं चला सो गया गाढ़ निद्रा में कोई पूछेगा तो रात में कहा था कमरा में तो नहीं थे बहुत बुलाया क्या कहते मैं बाहर चला गया था कमरा में था नहीं बुलाया सुना नहीं ऐसे हो गया था सोचते गाढ़ निद्रा कहते तो था गाढ़ निद्रा में था या नहीं था कोई नहीं कहता पता नहीं गाढ़ नींद आ गई गाढ़ निद्रा होने पर मैं था या कहा चला गया इसे पता नहीं ऐसा कोई कहता है निद्रा होने पर मैं था बिल्कुल पक्का सरस्वती का अनुभव करता है नित्य ज्ञान सरस्वती का साक्षी है तभी जगने के बाद कहता है मैं इसको को गाढ़ निद्रा में सो गया कुछ पता नहीं चला किसका शास्त्र करा पेट में दर्दे कान में सिर में, में दांत में कहीं दर्दे नींद हो गई बड़ा खुश कर कहता है और रात को नींद हो गई कुछ पता नहीं चला दर्द दर्द कष्ट पता नहीं चला इसे खुश तो सुश्रुति अवस्था का अनुभव चैतन के द्वारा होता है सुश्रुति का साक्षी है। इसे सुश्रुति में विशेष ज्ञान तो नहीं रहता है सामान्य चिद्र नित्य ज्ञान रहता है यदि नित्य ज्ञान रहता है तो द्वित प्रपंच का ग्रहण क्यों नहीं होता है द्वेता दृष्टि द्वैत लोपार्थ द्वैत का लोप हो जाता है सब अज्ञान में लीन हो गये अंतकरण कार्य प्रपंच से अज्ञान में लीन हो जाने पर अज्ञान से द्वैत प्रपंच दिखता है कारण में लीन हो जाने से द्वैत का लोप हो जाने से द्वैत से अदर्शन नहीं दृष्टुर दृष्टि विपरलोप विद्या अविनाशित दृष्टा की जो दृष्टि है सर्वपभूत दृष्टि उसका लोप नहीं होता है विनाश नहीं होता है वो तो नित्य है दृष्टा के सर्वपभूत दृष्टि नित्य है दो दृष्टि है एक नित्य दृष्टि है जो जागृत सफल सुश्रुति तीनों को प्रकाश करने वाले तीनों का साक्षी है नित्य दृष्टि है तीनों अवस्था से विलक्षण वही शुद्ध चैतन्य वही ब्रह्म है और बाकी जागृत काल में जो ज्ञान होता है अंतकरण वृत्ति को लेकर के अनित्य ज्ञान है सिद्धाभाष के संबंध से उसको ज्ञान कह देते गौण प्रयोग है सुरस्ती काल में चेतन रहता है इसलिए सिद्ध रूप आत्मा है ज्ञान रूप ऐसा ब्रह्म सूत्र में विचार किया गया है ओ